शेष अवेश कहते हैं आत्मभेद नहीं होगा तो प्रधान में पाराथ नहीं होगा आत्मभेद्युपत्थनपत् आत्म भेद विना प्रधान से पाराथनपत्ति भेद सिद्ध होगा अर्थाव प्रमाण से भेद सिद्ध करना चाहते है संख्या लोगों सिद्धांत कहता है प्रधान में परार्थ के लिए केवल चाहिए कोई शेषी पर चाहिए अन्य चाहिए शेषी जिसके लिए प्रधान प्रभुत्व होता है प्रधान हो गया शेष शिष्य होगा अन्य जिसके लिए प्रधान प्रभुत्व होगा इतने से हो गया परार्थ और पर में भेद भी होनी चाहिए होना चाहिए न तस्म भेद प्रधान से पाराथ्यम तस्परस्ट भेद की भी इच्छा करेगा ईशाने भेद के बिना भी पाराथी हो सकता है और तो अन्यथा अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण के लिए अन्यथा अन्यथाउपत्ति ही दोष है यदि अन्यथा हो सकता है तो अन्यथा अनुपपत्ति अन्य अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध नहीं अन्यथा उपपत्ति अन्य वि हो सका है अन्य भेद के बिना भी, भी कोई पर पुरुष है इतने मात्र से प्रधान परार्थ हो गया अतः पुरुष भेद कल्पना प्रधान से पाराथ्यम हेतु प्रधान पार्थ्य पुरुष भेद कल्पनाया हेतु भे ऐसा जो सांख्या ने कहा था वो ठीक है नहीं है पुरुष एक होने पर भी प्रधान परार्थ हो गया उससे प्रधान से भी पुरुष और अन्य कथन करते हैं जन्म मरना व्यवस्था पुरुषभेदक नहीं तो जन्म मरण मरना व्यवस्था पुरुषभेद बिना जन्म मरना व्यवस्था पुरुषभेदक रा, दिवाहुंजान रात्रिभोजन भोजन पिनुपत्त्रिजनक इसी प्रकार पुरुषभेद विना जन्म मरणादि व्यवस्था पुरुष भेद कल्पना जन्म मरणादि व्यवस्था किसका जन्म किसका मरण जन्म मरण व्यवस्था है नहीं कि एक साथ सौ का जन्म एक साथ सौ का मरण ऐसा नहीं होता है इसलिए पुरुष भेद पुरुषभेद कल्पना अर्थाव प्रमाण से ऐसा कहते सांख्य लोगों यह भी नुक्तम करने तो युति महत्व जन्म मरण आदि तो देहनिष्ठ है भेद कल्पना करें पुरुष है पुरुष भेद सिद्ध करने के लिए जन्म जन्मवर्णादि व्यवस्था जन्मवर्ण तो पुरुष अनिष्ठ नहीं देह है तो भिन्न व्यधिकरण हो गया जन्म जन्मवृण्णादि देह में है पुरुष भेद पुरुष में व्यधिकरण होने से ये सिद्ध नहीं अन्य पुरुष भेद प्रमाण प्रमाणमस्ति संख्या पुरुष भेद कल्पना में संख्या विकास अन्य प्रमाण न केवल प्रमाण शून्य पुरुषभेद कल्पना किंतु प्रयोजनशून्य चाह प्रमाण तो नहीं अरे भेदकलना करने के करके कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है कुछभेदक प्रमाणशून्य नहीं प्रयोजनशून प्रयोजन भी नहीं परसमें एकमित्तीकृत स्वयं बद्यते मुच्यते प्रधान प्रधान स्वयं बद्यते मुच्यते परसत्तामें एकमितकते पुरुष परसम परसम को निमित्त करके यह प्रधान स्वयं बंधन को प्राप्त करता है स्वयं मुक्त होता है पुरुष निर्लत है उसे बंधनों मुख्य है ही नहीं प्रधान ही बद्ध होता है मुक्त होता है पुरुष सत्तामात्र को अपेक्षा करके न पुरुष सत्ता मात्रम निमित्तीकृत प्रधान प्रवर्तते पुरुष सत्ता को निमित्त करके प्रधान प्रभुत्व होता यह नहीं है शंका करता है पूर्व पिछले किंतु ईश्वर अधिष्ठितम ईश्वर में आश्रित होकर के प्रधान प्रभुत्व होगा इति शेस्वरवादी मतम आशंका शेस्वर सांख्य योग मत ही ईश्वर मानते हैं सांख्य में कुछ एक देश जो ईश्वर मानते ईश्वर में आश्रित होकर के ही प्रधान प्रभुत्व होता है इसे आशंका करके तस्या भी पुरुष का ईश्वर <coughs> भी पुरुष विशेष है पुरुष विशेष अनुषे क्लेकर्मादी अपराम विशेष अभिपेत्य अभिपे उपलब्धि ज्ञान चैतन्य मात्र है इसलिए क्या होगा केवल चैतन्य मत प्रवृत्ति ही मात्र प्रधान प्रवृत्ति होगी पर उपलब्धि सत्ता स्वरूप प्रधान प्रवृत्तों हेतु न के नशेषण पर जो अन्य है ईश्वर हो पुरुष हो उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप उपलब्धि सब स्वरूप यही सत्ता ज्ञान रूपे इतने मात्र से प्रधानम प्रवृत्ति की हेतु हुआ पर न के विशेषण कोई विशेष धर्म को लेकर के नहीं नहीं विशेष है भाष्य में केवल मूढ़तया <coughs> पुरुष पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ भेद कल्पना करते का परित्याग वेद संख्य वेदार्थ क्या है वेद्यम वेद प्रतिपाद्यम वेद प्रतिपाद्य इसका करते प्रतिद्य अतः करतेषभेदना प्रमाणर द्वितीय उत्थि दो विकल्प क्या था सांख्य का मत लेकर के प्रथम द्वितीय है वैशेषिक मत लेकर अद्वितीय भी वैशेषिक मत कथम करते ये तो आहुर वैशेषिकादय इच्छा दे आत्मसमवाय नहीं थी तथा के साथ वैशेषिक नायक कहते इच्छा बुद्धि सुखद पर इच्छा देश प्रयत्न धर्म आधर्म संस्कार ये आत्मा में है इच्छादय आत्मसम वह आत्मा में समवाय समय से रहते हैं वो ठीक नहीं बुद्धि सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म संस्कार नव विशेष गुण नव विशेष गुण है असाम गुण पांच है संख्या परमाण पृथ विभाग तो इस चौदह गुण हो जाएगी। नव विशेष गुण तेज प्रत्येक आत्मसु व्यवस्थाया समवेता स्वीक्रीय बुद्धि सुख दुख इच्छादी विशेष गुण प्रत्येक आत्म में व्यवस्था अलग अलग आत्मा में अलग अलग बुद्धि किसी, में किसी, में किसी में भी भी है अलग अलग देवदत्त में बुद्धि है सुख दुख देवता आत्मा में हो रहेगा और चरित्र की बुद्धि सुखदत्त में नहीं रहेगा अन्य रहेगा इस व्यवस्था से जान से कहीं सुख हो कहीं दुख हो कहीं इच्छा कहीं देश कहीं प्रयत्न कहीं धर्म कहीं अधर्म ये सब बन जाएगा तेम व्यवस्था अनुपत्तिया प्रतिदेहम आत्मभेद शुद्धि तेजा बुद्धि सुख दुखादिना व्यवस्था अनुपत्तिया आत्मभेद बिना व्यवस्था नहीं बनी किसमें बुद्धि सुख है किसमें दुख है किसमें इच्छा है किसमें देश है ये कैसी व्यवस्था बनेगी आत्मभेदम बिना तो आत्मभेदम बिना बुद्धि सुख दुखादीना आत्मभेद कहते प्रतिदेह आत्मभेद से तो तो ये वैशेषिक लोग कहते हैं उनका मत है किम बुद्ध्यादेव रूपाधिवत आत्मव्यापी न है किंबा संयोगादिवत एक देश देते है अभी सिद्धांत पूछता है बुद्धि आदि आत्मा में संवाद समस्या रहते हैं जिस प्रकार रूप रखादि घट पर जलादि में है व्यापक है सर्वत व्याप्यभूति इसी प्रकार बुद्धि रूपाधिपत आत्मव्यापिन जिससे रूपादि जिसमें रहते अपने आत्म में व्यापक व्याप्य होकर रहते व्याप्त होकर के तो बुद्धि आदि भी आत्मा में क्या सर्वत्र आत्मव्यापिन है व्यापक होकर सर्वत्र आत्मा में बुद्धिदि रहते हैं कि एक संयोग होता है अव्याप्य वृत्ति दोनों कपाल का संयोग होगा तो कपाल का एक देश में दोनों का संयोग हो गया अन्य देश में संयोग नहीं रहता है हस्त पुस्तक का संयोग होता है तो हस्त के कुछ अवयव के साथ पुस्तक का संयोग हुआ हस्त की पश्चात के साथ संबंध नहीं पुस्तक में भी पुस्तक कुछ पुस्तक के अवयव के साथ हस्त का संयोग हुआ और बहुत अवयव जिनके साथ हस्त का संयोग नहीं होता है अव्यापक वृत्ति तो ठीक इसी प्रकार बुद्धि सुख दुखादि आत्मा में है क्या रूपाधिवत व्यापक वृत्ति है सर्वव्यापक है अतः वत अर्थात संयोगा है कृषिदेश कृषिदेश नहीं वत का संयोगादिवत्तृत्ते अव्यापत्तिश्ति बुद्धियादी दो विकल्प करके यदि कहेंगे बुद्धियादिवत आत्मव्यापकत्र ज्ञानादी गुणा आत्माश्रयव्यापीना आश्रय सहित सर्वस्परण ज्ञातचाद्यवहार जन सत्संग यदि ज्ञान सुखदुखादी गुण सर्व्याप व्यापक सब आत्म, आ, आत्मा में व्यापक होकर रहेंगे आत्मा व्यापक है तो आत्मा में यदि ज्ञान सुख बुद्धि सुख दुख देवदत्ता के आत्मा में सुख उत्पन्न हुआ और दिवता का आत्मा व्यापक है सर्वत यदि सुख उत्पन्न हुआ तो आत्मा संबंध सब देह के साथ है तो सबके सबको सुख होना चाहिए वो आपत्ति नहीं आश्रय व्यापी यदि आश्रय में व्यापक होकर रहते आश्रय समय से आश्चर्य आत्मा आत्मा संयुक्त सर्वस सब देह के आत्मा के साथ संयोग आत्मा व्यापक है विभूण से सर्वमूत द्रव्य संयुक्त देह, देह मूर्त है तो सब देह के साथ आत्मा का संयोग होने से अपर्याय का एक साथ ज्ञातता व्यवहार जनकत्व प्रसंगा सर्वत्र ज्ञातत्व व्यवहार ज्ञान हुआ देवदत्त को ज्ञान हुआ तो सर्वत्र ज्ञातत्व व्यवहार आत्मा सर्वत्र है सर्वत्र ज्ञात सबका ज्ञान सबको ज्ञान ज्ञातृत्व आदि सब ज्ञाता हो जाएंगे देवदत्त को ज्ञान हुआ को ज्ञान हो जाएगा सब ज्ञाता हो जाएंगे देवदत्त में सुख हुआ उसकी आत्मा सर्वव्यापक है तो सब के शर्ज में देवदत्त का आत्मा है तो सब सबको सुख होना चाहिए यह आपत्ति तदप्ति असत्य वित्तीय तो एक देश सत्यो असत्य कहेंगे संयोग जैसे अभ्यास वृत्ति इस प्रकार आत्मा में सामवायिक समस्या रहने वाले बुद्धि सुख दुखादि व्यापक नहीं किन्तु अव्यापक वृत्ति अव्यापक वृत्ति का एक देश वृत्ति एक देश में रहते एक देश में, में नहीं रहते सर्व अवच्छेदन आत्मा में रहेंगे घट आदि अवच्छेदन बुद्धि सुख दुखादि आत्मा में नहीं रहते आत्मा सर्वव्यापक होने पर भी ऐसा न्याय के लोग मानते तो एक देश में बुद्धि सुख दुखादि है सर्व देश में घट देश में नहीं है तो आत्मा का एक देश मानना पड़ा सावयव मानना पड़ेगा सावैव मानेंगे तो उसका जो एक देश कल्पना करते क्या है वो क्या सत्य है या असत्य है आत्मा का एक देश सत्य अथवा असत्य यदि सत्य एक देश से सवयव हुआ आत्मा तो जैसे घटा दी सवयव पदार्थ है इस प्रकार घट आदिवत आत्मा न सत्य एक देश भक् कार्यवादि प्रसंग सत्य एक देश है घट और कार्य उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है एक देश वाला जिसका अवयवैस अवय भी हो उसकी उत्पत्ति क्योंकि अवय भी अपने अवय में समवाय से उत्पन्न होता है घट जैसे कपा में पट तंत्र में समवाय उत्पन्न होता है आत्मा का ऐसे यदि सत्य एक है तो आत्मा की उत्पत्ति आत्मा के अवयव में ये मान चाहिए कार्य होगा तो फिर नष्ट हो जाएगा नाश हो आपत्ति आत्मा हो जाएगा द्वितीय आज भी एके देश असत्य कहेंगे आत्मा में वस्तु तो सत्य एक देश में नहीं है निरवैव वैशिष्टिक नायक लोग आत्मा को निरवय मानते तो तो है तो उसमें एक देश कैसे होगा तो कल्पित एक देश कहेंगे असत्य कल्पित एक दिशा नाम एवं ज्ञान आदि फिर क्या होगा ज्ञानादिगुण कल्पित एक देश में रहा कल्पित एक देश एक दिशा ना कल्पित एक देश में ज्ञानादि गुण रहा आत्म न तो न तद को आत्मा में गुणादिश्धन आत्मा में कल्पित एक देश करके कल्पित एक में ज्ञान आदि मानो आत्मा में नहीं रह स्मृति न संस्काराणवत्म असमवात्मृति का हती है संस्कार अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना भावनाख्य संस्कार स्मृति का हति संस्कार नदेशवती आत्मनि आत्मा तो वास्तव अवय उसका अवयव नहीं है प्रदेश नहीं है वास्तव को कर, नहीं कल्पित अवय मान करके अभी चल रहा है तो वास्तव यदि प्रदेश नहीं, प्रद, अप्रदेश नहीं है अप्रदेशवती निरवय आत्मा में संबंध नहीं हो सकता है केवल संस्कार नहीं संस्कार ग्रहण उपलक्षण नहीं अन्य सब का किसी गुण का संबंध निरवय आत्मा में नहीं हो सकता है टीका में स्मृति हेतु तो वह संस्कार भावना क्या स्मृति हेतु तो संस्कार जिनको भावना शब्द सहते हैं अनुभव अनुभवजन स्मृतिहेतुर्भाव ते तेषा ग्रहण इतरेशा उपलक्षणार भाष्य में, में स्मृतिहेतूँ संस्कारां जो कहा है संस्कार आत्मा में संसे नहीं नही सत्य निरवय में केवल संस्कार के नहीं बुद्धि सुख दुख इच्छा सौकल्य उपलक्षण तेजात्मन समवायाभा सिद्धांता आसद यदि आत्मा संबंध नयेगा तो नया न्याय वैशेक न्या सिद्धांत आत्मा में समवास बुद्धि सुखद का आदि रहते ये सुध होगा यह आपत्ति और दोष देते किंच आत्मा मनो संयोगावायिक कारणाज ज्ञानानं उत्पत्ति रिष्ठा ज्ञान की उत्पत्ति होती आत्मा में नायक वैशेषिक लोग मानते है, है। ज्ञान का समवायिक कारण तो आत्मा है असामवा कारण है आत्मा मनो संयोग आत्मा मनो संयोगात्मक असामवा उत्पत्ति ज्ञान अनुभव हो स्मरण हो सबकी उत्पत्ति होती आत्म मनुष्ययोग को असंभविकांश से तथा तो ग्रहण समय स्मृति न संभवते गए थे नियम नोपे अनुभव काल में स्मरण नहीं होता है ये नियम है, अनुभव काल में स्मरण नहीं ये ये नियम नहीं बनेगा जिससे आत्म मनुष्ययोग को असंभाविकांश से अनुभव होता है ज्ञान उत्पन्न होता है उससे आत्म मनुष्ययोग असंभविका समान स्मरण का उससे स्मरण भी होगा तो अनुभव काल में स्मरण नहीं होता नहीं अनुधा अनुधा, अनुधा है ये नियम नहीं बनेगा ग्रहण कारण संयोग नहीं स्मृति संभवात ग्रहण अनुभव अनुभव का कारण आत्मनसोग असंभव का न आत्मा आत्मा से क्योंकि वही आत्मनसोग स्मरण का असंभव का निकपत्ति संभव इत्या आत्मनसा चमृति उत्पत्ति है स्मृति निमान अनुपत्ति आत्म मनुस्योग से स्मृति की उत्पत्ति होती मानते न्यायिक विशेषिक लोग होने से अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी अन्य काल में ये स्मृति नियम नहीं बनेगा ठीक है में कि आत्मनसा एक स्मृति समुत्पत्ति समय अच्छा जब स्मरण हो रहा है स्मरण का कारण आत्म मनुष्य असमय कारण है तो एक आत्म हो करके एक आत्म मनुष्ययोग से एक स्मरण हुआ एक विषय का स्मरण हुआ एक विषय का स्मरण होता है उस समय सब स्मृति होनी चाहिए सर्व विषय का स्मरण एक स्मरण हुआ स्मरण का कारण आत्मनुष्यमयोग है आत्म मनुष्यमय के तो उसे आत्माष्योग स्मृत्यंतरणी अपनी समुपति रन अन्य स्मरण सबका संस्कार है आत्मा में तो संस्कार कारण है आत्म मनुष्यमय का असामवा कारण है आत्मािक कारण होने से सब हो उत्पन्न हो एक स्मरण काल में अनुभव काल में यदि नहीं हुआ स्मरण काल में सर्वस स्मरण हो जितने संस्कार है सर्व विषय का स्मरण हो जाए व्यापत्ति क्योंकि असामवाहिकन से तुल्य सामवाहिक आत्मा एक है ही और असामवाण भी स्मृति के जनक जो आत्मा मनस है वो एक ही समान है न तो समुद्ध संस्कार यौ पद्याग युग पद अनुस्पत्ति नो उसका समाधान करते संस्कार तो आत्मा में है किन्तु संस्कार का उद्बोध होने पर स्मरण होता है समुद्ध संस्कार एक साथ नहीं संस्कार तो है आत्मा में संस्कार है बहुत विषय के किंतु सब संस्कार का उद्भव उद्बोध एक शासन है उनसे समद्वूत संस्काराण युगपद नहीं एक साथ नहीं समुद्ध संस्कार योग्यप्या समुद्ध संस्कारा अयोग्यपद्यापद एक साथ अयोग्यपद्य एक साथ नहीं समुदू संस्कार एक साथ नहीं संस्कार तो है उद्बुत संस्कार एक साथ नहीं होने से एक साथ सर्व विषय का स्मरण नहीं होता है युग पद अनुस्पति सब स्मृति के ये कहते हैं न एक अविशेष का सिद्धांतिकता न ये ठीक नहीं ते उद्बोध्य से आत्मा में विप्रतिपन्नते है ना स्मृति सामग्री अंतर्भाव आत्मभा सिद्धांत कथा पहले ये संस्कार आत्मा में ये हम नहीं मानते असंस्कार का फिर उद्बोध होगा आत्मा में संस्कार उनका उद्बोध हो कोई उद्बोध को हो कहे जिसे स्मरण होगा विप्रतिपन्न नहीं माना गया हम तो मानते नहीं आत्मा निर्भव उसमें संस्कार नहीं रह सका अप्रदेश पहले कहा दिया। था तो गया अप्रद संस्कार नाम अप्रदेशवती आत्मा असंभा निर्भव में संबंध हो नहीं सका यदि कल्पित अवय में कहेंगे तो कल्पित अवय में संस्कार रहेगा आत्मा में नहीं रहेगा तो आत्मा में संस्कार अब तो संस्कार अगर उद्बोध ये हम नहीं मानते तो स्मृति के सामग्री के अंतर्भूत कैसे उनको करना पहले वो तो सिद्ध हो ये संस्कार सिद्ध हो आत्मा में उसका उद्बोध सिद्ध हो तो स्मृति का है पिछले ना उनका अंतर्भाव करेंगे सिद्ध नहीं उनसे स्मृति के सामग्री का अंतर्भुता नहीं होगा तो फिर स्मृति संस्कार नहीं एक साथ संस्कार का समी होने से एक साथ स्मरण नहीं होता है ये समाधान नहीं बनेगा युगपद सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग एक है तो स्मृति कहा अनुभव काल में स्मृति नहीं होती ये नियम नहीं बनेगा अथवा स्मृति काल में सर्वस्मृति उत्पत्ति ये किंच समान जाती नाम स्पष्टाधिमता परस्परम संबंधो दिष्ट और संबंध कैसे होगा आत्मन का संयोग मानते जब देखते संयोग कहाँ होता है मल्ल लटते आपस में समान जातीयों का संयोग होता है मेष आपस में लड़ते समान जातियों का संयोग होता है समान जातीय का संयोग होता है अथवा समान जातीय नहीं विजातीय हो जैसे रज्जू घटक का संयोग होगा समान जातिया नहीं विजातीय हो तो भी स्पर्चादि मतान संयोग होता है स्पर्श हो अवयव हो परस्पर संयोग होगा आगे का समान जातीयना स्पश्चादि मतान से परस्परम संबंध दिखा गया यथा मल्लाना मिशाना मल्ल और में यह समान जातीय का दृष्टान्त और स्पर्शादि मतान स्पर्श अवयव वाले रजू घटाधी स्पर्श है रजू घट पृथ्वी जल तेज वायु का स्पर्श है अवय ही तो उनका संयोग दिखा गया रजू घटाधि नाम से तब उभय अभा आत्मा न सिद्ध है और आत्मा का मनादि के साथ संबंध नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा में मनों के साथ सजातीयत्व तो नहीं स्पर्शादि भी नहीं अवयव नहीं संबंध नहीं हो सकता है न उगता असामवाहिक कारणात् बुद्धि आदि गुणोत्पत्ति सिद्ध इतिहास जो असामवा कारण कहता है आत्मास्योग वह भी सिद्ध नहीं होता है इसलिए आत्मामन संयोग रूप असामवा कारण से बुद्धि आदि गुणो उत्पत्ति ये भी सिद्ध नहीं होता न एक स्वयं ही कहते संयोग होता है अव्याप्रवृत्ति एक देश में है एक देश में नहीं और आत्मा निरवय भी भी निरवय भी वस्तु में अव्याप्रवृत्ति संयोग कैसे होगा जिन संयोग तो व्यापक हो जाएगा संयोग को अव्यापक वृत्ति मानते हैं और निरवय का संयोग मानते हैं आत्मा को निरवय कहते हैं फिर उनका संयोग असहयोग एक देश फिर एक ही दिशा में संयोग एक ही दिशा में नहीं घटक के साथ आकाश का संयोग होता है घट आकाश में संयोग इसे कहते ना के लोग मन में तो निरवय आकाश आत्मा भी निरवय दोनों का संयोग मानते हैं एक सवयव घट के साथ आकाश को निरवय मानकर संयोग करना वो भी नहीं बनेगा यदि आकाश का अवयव नहीं निरवय है तो घटे के साथ आकाश का संयोग हुआ तो सर्वत्र आकाश में घटे संयोग होना चाहिए सौ के एक घट्ट का संयोग सौ गोरु घट रहना चाहिए घट्ट आकाश में सर्वत्र नहीं रहता एक घटे संयोग हुआ और तो एक देश में रहा अन्य देश में नहीं रहा तो निरवय आकाश में एक देश में संयोग एक देश में संयोग नहीं ये कितने बनेगा निरवय कहेंगे संयोग अव्यापक है फिर संयोग होता है एक देश में संयोग होता है अन्य देश में नहीं होता तो सावय मानना पड़ेगा ये सीधा नहीं होता और दोनों ही निरवय मन भी निरवय आत्मा भी निरवय स्पर्शादि नहीं है और घटे में तो कम से कम स्पर्श है आकाश में नहीं होने पर होने पर भी दोनों का संयोग मानते तो ऐसे संयोग संभव नहीं नहीं उनसे ये आत्म मन संयोग रूप असंभाविक कारण से बुद्धिदि की उत्पत्ति ऐसी धर्म न चिन्न जाती स्पर्शादिहीना आत्मा नाम मनादि भी संबंध हो यू तो भिन्न जातीय स्पर्शादिही नहीं का मन आदि के साथ, नहीं के साथ साथ नहीं होता। मन का के साथ संस्कार का नहीं बनेगा। गुणादीना साजात स्पर्शादीम द्रव्य संबंधवत आत्मन मनादि संबंध सिद्धे न्याय वैशेषिक मत के अनुसार गुणादिना साजात्य स्पर्शादिव से अभावी द्रव्य के साथ गुणों का संबंध होता है जिस द्रव्य में जो गुणा रहता है समवाय सम रहता है रूप रस गंध स्पर्श गुण द्रव्य में समवाय समस्त रहते हैं तो द्रव्य के साथ गुणों का संबंध हुआ उसमें गुण और द्रव्य में साजात्य नहीं सामान जात्या नहीं होने पर भी संबंध होता है गुणादि अभावी गुणों का आत्मा के साथ साजात्य नहीं और गुणों में स्पर्शादी मत अभावित गुणों में स्पर्शादी नहीं द्रव्य में स्पर्शादी है गुणों का रूप नहीं <coughs> <coughs> द्रव्य के साथ गुणादियों का साजत्य और स्पर्शादिमत्व तो गुण में साजात्य नहीं द्रव्य का और गुण में स्पर्शादिमत्व तो नहीं होने पर भी द्रव्य के साथ संबंध होता है इसी प्रकार आत्मनो मनादि संबंध सिद्ध है आत्मा का भी मना आदि के साथ साजत्य नहीं होने पर भी स्पर्शादिमत्व तो नहीं होने पर भी संबंध हो जाएगा स्पर्श आदि अवयवादी ये नेत्या नव्यादादय कर्म सामान्य विशेष समवाया भिन्ना सब परेशान <coughs> करता न्याय वैशेषिकीक्षा अन्य वेदांति मत द्रव्य से रूपादि गुण अलग ऐसे वेदांत नहीं मानते जो गुण जिस द्रव्य में दिखता है वही गुण तो द्रव्यात्मक द्रव्य से अलग है ही नहीं कार्य कारण सफ्रिता नहीं वह अनिर्वचन नहीं है गुण और अलव पृथक नहीं गुण पृथक सीधा नहीं होता इधर द्रव्य को छोड़कर द्रव्य जैसे घटक से पट भिन्न है तो घटक को नष्ट करने में स्पष्ट रहता है पट को नष्ट करें तभी भी घटक रहता है ये भिन्न है इसी प्रकार द्रव्य से गुणा यदि भिन्न होता है द्रव्य के नाश होने पर भी गुणा रहना चाहिए ऐसा नहीं रहता है इसलिए गुणा द्रव्य से अत्यंत भिन्न नहीं गुण केवल नहीं कर्म सामान्य विशेष समवाय ये सब द्रव्य से अलग मानते है नए वेदांत कहते जो द्रव्य में जो कर्म होता है वो द्रव्य के बिना कर्म रहे सामान्य जाति द्रव्य के बिना रहे वो तो कहते रहता है सब घटन नष्ट हो जाने पर तो ही वो घटतत्व रहेगा वो तो कहाँ रहेगा घटत तो? सब घटना नष्ट हो गया तो घटा तो फिर रहेगा कहाँ वो उत्तर नहीं कहेंगे दूसरे कल्प में दूसरे ब्रह्मांड में घटक में घटक तो विभिन्न प्रकार का कल्पना करेंगे तो सब घट हो जाएंगे तो फिर घटक तो कहाँ रहेगा बिना आश्रय घटक तो रहेगा तो सामान्य घटक बिना नहीं रह सकता है घट को छोड़ कर घटक तो नहीं रहता विशेष भी नित्य <coughs> द्रव्य मानते और नित्य द्रव्य से अत्यंत सिद्ध नहीं होगा समवाय एक संबंध मानते द्रव्य आश्रय को छोड़ करके अलग नहीं सिद्ध होता है भिन्न न संति परेशान वेदांत मत में ये रूपादि गुण कर्म सामान्य विशेष कुछ भिन्न ही नहीं है तो उनको दृष्टान्त बताना कि द्रव्य में जैसे गुणों का संबंध होता है ऐसे आत्मा मन से हो जाएगा द्रव्य में गुणों का संबंध तो हम अलग हम मानते नहीं द्रव्य से गुण अलग है नहीं तो, तो उसका संबंध किसे मानेगे पृथक पहले गुण सिद्ध हो तो उसका संबंध मानेगे पृथक ही सिद्ध नहीं तो उसका संबंध किसद्ध होगा स्वतंत्र त्रम द्रव्य शब्द नवक्षित द्रव्य शब्द से जो सन्मात्र स्वतंत्र है किसमें आशीत नहीं वही है द्रव्य उससे भिन्न कोई गुणादि नहीं तत्व भेद न गुणादे वेदांति मत विद्य ऐसे सन्मात्र द्रव्य से भिन्न कोई गुणादि वेदांति मत में नहीं सन्मात्र है द्रव्य ब्रह्म है उससे अतिरिक्त कोई शुर्य नहीं और गुणा द्रव्य का समानाधिकरण ज्ञान होता है शुक्ल पट पट शुक्ल कहा जिसको पट कहते उसको शुक्ल कहते तो शुक्ल रूप अलग कैसे सिद्ध हुआ खंड गऊ इत्यादि सामानाधिकरण दर्शना खंड गऊ अत्यंत भिन्न होता तो इससे समानाधिकरण होना चाहिए खंड है खंड न क्रियावान द्रव्य में वह तू कल्पना तत्द आकारति तभीभ मत द्रव्य ही है जैसे मृद ही है घटर उसे दिखती है सुवर्ण ही कटक का कुंडला रूप से दिखता है नहीं कि कटक का कुंडलादि कोई सुवर्ण से भिन्न है ठीक है द्रव्य ही नीलपित रूप रगंध स्पर्श क्रिया जाति आदि रूप से दिखने से द्रव्य से अलग नहीं है गुणादि तो अतः दृष्टान्ता संप्रति पत्ती इसलिए जो दृष्टान्त आप देते हो द्रव्य से भिन्न होकर के ही गुण साजात नहीं है और गुण में स्पर्शादि नहीं फिर भी द्रव्य के साथ संबंध होता है ठीक इसी प्रकार आत्म मन का संबंध हो जाएगा ये दृष्टांत ही पहले नहीं गुणों द्रव्य से अलग और सिद्ध नहीं होता है अलग नहीं तो फिर उनके स्पर्शादि नहीं उन पर संबंध होता है अलग और सिद्ध नहीं तो फिर संबंध किसे मानेंगे दृष्टान्त दृष्टांत असमत है विपक्ष दो समाह यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दोष कहा सिद्धांति यदि ही में यदि ही अत्यंत भिन्ना हो। आत्मना अत्यंत भिन्ना द्रव्या स्यु कौन गुणादि गुणादि द्रव्य से अत्यंत भिन्न हो इच्छादय से आत्मन इच्छा बुद्धि सुख दुखादि भी आत्मा से भिन्न होते तथा चत द्रव्यन तेषा संबंधानुपपति अत्यंत भिन्न हो तो संबंध नहीं बनेगा ये भी आपत्ति अत्यंत भिन्न होने पर उनका संबंध नहीं बनेगा इच्छा आदि का आत्मा के साथ टीका में गुणादेव द्रव्याद अत्यंत भिन्ना हिम विंध्योरीव यदि स्यु जैसे हिमालय और विंध्य पर्वत दोनों अत्यंत भिन्न है इसी प्रकार गुणादि द्रव्य से अत्यंत भिन्न मानेंगे और यदि चाहे आत्मनि सका साथ इच्छादेव अत्यंत भिन्ना हिमालय विंध्य जैसे पृथक पृथक के आत्मा से इच्छादि अत्यंत भिन्न मानेगी तथा गुणादिनाम द्रव्येण तद्वदेव संबंध अनुपति हिमालय के साथ विंध्य पर्वत तो का संबंध होता है कभी विंध्य पर्वत वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं हिमालय इधर दोनों का संबंध नहीं होता है इसी प्रकार तद्वदेव हिम विंध्य और संबंध अनुपते के साथ द्रव्य का और आत्मा के साथ मन का इच्छा आदि का, का मन इच्छा आदि का संबंध नहीं बनेगा इच्छा आदि आत्मना तदयुगा पारतंत्र सिद्धि इच्छा आदि होकर आत्मा के साथ का संबंध नहीं होगा तो इच्छा आदि परतंत्र है गुण है द्रव्य में आश्रित है ये सिद्ध नहीं होगा संबंध हो इच्छा आदि आत्मा में आश्रित हो तो इच्छा आदि आत्मा के परतंत्र गुण है आश्रित ये सिद्धा नहीं होगा पहले संबंध नहीं होता अत्यंत भिन्ना नाम अभी समवाय संबंध है तो पारतंत्र उपपत्ति संकती पूर्वपक्षी कहता है अत्यंत भिन्न में भी समवाय संबंध हो जाता है इसलिए गुण में पारतंत्री इच्छा आदि में पारतंत्र हो जाएगा अत्यंत भिन्न होकर के समवाय संबंध होने में कोई आपत्ति नहीं संयोग नहीं होता है विन्ध्य हिमालय अत्यंत भिन्न में संबंध नहीं हो किंतु अत्यंत भिन्न में समवाय संबंध हो जाएगा शंका करता है पूर्वपक्षी अयुत सिद्धा नाम समवाय लक्षण संबंधो न विरुद्ध दीजिए मानते तंतु पट अयुत सिद्ध यूत सिद्ध होता है पृथक सिद्ध हो घाट और पट यूत सिद्ध है घाट अलग और पट अलग दोनों सिद्ध है किन्तु तंतु पट यूत सिद्ध नहीं तो तंतु को अलग करेंगे तंतु से बना गया पट अलग दिखेगा तंतु अलग दिखेगा पट अलग सिद्ध हो तंतु अलग सिद्ध ऐसा हो नहीं होता है तंतु तो पृथक कर जाए तो पट अलग रहा ही नहीं युत तो होकर पृथक होकर के पट तंतु से सिद्ध नहीं होता है संतु में ही पट जब तक पट दिखता है तंतु में ही दिखता है एक अविश्यतम अवस्थम अपरमाश्रितम एव अवतिषते तऊत सिद्ध तंतुपट दो के बीच में एक अविश्यता पटक विनाश अवस्था में नए के लोग वैशेषिक लोग मानते हैं तंतु के बिना रहता है क्योंकि तंतु के नाश से पटनाश मानते हैं तंतु का नाश हो गया उसके दूसरे उत्तरक्षण में पटक का नाश होगा क्योंकि तंतु तंतुनाश कारण है पटनाश का उत्तरक्षण में पटनाश होगा अर्थात पटनाश के पूर्वक्षण में तंतुनाश हो गया तंतु नहीं रहा तो जिस समय तंतु नहीं रहा उस समय भी पट है आगे नष्ट होगा तो उस समय तंत्र के बिना पट रह जाता है विनाश अवस्था में जो नष्ट होने वाला है विनशत अवस्था हो तो तंत्र के बिना रह जाता है अविश्यत अवस्था में विनाश अवस्था नहीं तो अपराशित्व में अवतिष्ठात है पट जब रहता है तो तंत्र में ही रहता है इसे तंत्र पट अभी तो सिद्ध है लोग मानते हैं न एक बिच उनका समवाय सम्बन्ध होता है टीका नहीं किम इदम अवुत सिद्धत्म ये अवत्य सिद्ध है यु धाते धातु युता अमिश्रण पृथक पृथक सिद्ध नहीं होता है ये अर्थ है यो मतलब यु तो तो धाते है अमिश्रणार्थ न पृथक युत पृथक सिद्ध हो तो युत सिद्ध पृथक सिद्ध नहीं हो तो अवत सिद्ध घाटा पट जैसे पृथक सिद्ध है घाटा अलग पट अलग रहता है तंतु पट जिस पट तंत्र से बना वह पट तंत्र से पृथक सिद्ध नहीं होता अन्य पट भले हो जो पट तंत्र से बना वह पट उन्नी तंत्र से भिन्न सिद्ध नहीं होता है अवत सिद्ध अभी अवत सिद्ध तो कहते इसके ऊपर विचार कर तो अवत सिद्ध का पृथक सिद्ध नहीं होता है अर्थात अपृथक सिद्ध है पृथक सिद्ध नहीं होता मतलब क्या है पृथक देश में सिद्ध नहीं होता है या काल में सिद्ध नहीं होता है विचार करते कि अवत्य सिद्धत्म अपृथ कालत्म मतलब पृथ काल दोनों का नहीं समान काल में रहेगी भिन्न काल में नहीं रहेंगे पृथक भिन्न भिन्न काल में रहेंगे घटपट भिन्न काल में रहता है घट नष्ट होने पर पट रहता है पट उत्पत्ति के पहले भी घट था अर्थात घट उत्पत्ति के पहले पट था पृथक काल में सिद्ध होते किंतु किन्तु तंतुपट काल पृथ काल सिद्ध नहीं होते पट यदि है तो तंतु काल के अपेक्षा भिन्न काल में पट नहीं रहता है अपृथक कालत्व ये प्रथम विकल्प हुआ किंवा पृथक देश <coughs> पृथक देश नहीं घाट पटका तो दे पृथक घाट अधिकाण अलग पट अधिकाण अलगे तंतुपटका पृथक देश नही क्योंकि पट देश नहीं उत पृथक स्वभाव तो जनुका पृथक स्वभाव नहीं घाट पटका तो स्वभाव भिन्न है कि तंतुपटका स्वभाव भिन्न नहीं तंतु का जैसे स्वभाव पटेसे स्वभाव तंतु रूप जैसे पटका है तंतु जिस रूई से बना था ऊना से बना पटई से बना इस प्रकार तो तो का स्वभाव नहीं तो अब पृथ्वक स्वभाव कहेंगे आओ संयोग विभाग अयोग्यम अथवा घट पट का संयोग हो सकता है विभाग हो सका ये पृथक से है यु तो सिद्ध है किंतु तंतुपट का संयोग विभाग नहीं होता है जो पट जिन्हें तंतु से बना उन तंतुओं के साथ उस पट का संयोग विभाग ऐसा नहीं होता संयोग विभाग और अयोग्यम ये हो गया अवत सिद्धता चार विकल्प क्या प्रथम अपृथ काल द्वितीय अपृथक देशत्व तृतीय अपृथक स्वभावत्व चतुर्थ संयोग विभागों अयोग्यम संयोग विभाग अयोग्यम चारिविक्प करके एक विचार करते हैं नाद्य आद्य अवत सिद्धकार करके अपृथ काल ये ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं सिद्धांतिका विकल्पा सहता विकल्प सती दूषणार्थ होता विकल्प करने पर जो दूषण और दूषणों को सहय नहीं करता दोष रहता है दोष रहने से दुष्ट है ये प्रश्न विकल्प कैसे विकल्प में दोष रहता है किम इच्छा आदि अपेक्षा अपृत काल तुम किम आत्मा अपेक्षा इच्छा आदि न अभी अपृथक काल तुम पृथ्व काल में नहीं इच्छा के काल से अन्य काल में आत्मा नहीं रहता है ऐसा कहना अथवा आत्मा के काल से इच्छा अन्य काल में नहीं रहते पृथ काल का अर्थ तो करना पृथ काल में नहीं रहते तो इच्छा जिस काल में रहते उसके भिन्न काल में आत्मा नहीं रहता है ये अर्थ करना अच्छा आत्मा जिस काल में नहीं रहेगा उस काल में इच्छा नहीं रहता आत्मा जब तक तो तो है यह अर्थ करना ये तो दो विकल्प क्या इच्छा द्वेष्या आत्मनो न प्रथम विकल्प किंबा आत्मा अपेक्षा इच्छा आत्मा की अपेक्षा अधिका पुत्र काल नहीं विकल्प आदि दूसरे इच्छा करेंगे इच्छादी अपेक्षा पृथ्व काल काल तो आत्मान इच्छा आदि के अपेक्षा अन्य काल में आत्मा नहीं रहता है कहेंगे मानेंगे नाष्य में न ना। इच्छादि अनित्येभ्यो आत्मनो नित्य से पूर्व सिद्धवाद नुत सिद्धत्वपति इच्छादी अनित्य भ्यो इच्छा है आत्मा नित्य है और प्रथम विकल्प की इच्छादी अपेक्षा आत्मा पृथ्व काल में नहीं रहेगा ये तो बनेगा ही नहीं इच्छा अनित्य अनित्य है इच्छा और आत्मा नित्य है नित्य होने का ना इच्छा के पहले भी आत्मा था इच्छा नास, नास होने पर भी आत्मा रहेगा ये आपका सिद्धांत है नित्य से पूर्व सिद्ध आत्मा नित्य है पूर्व है तो उत्पत्ति के पहले जैसे आत्मा सिद्ध हो वहा इच्छादी की अपेक्षा पृथ्व काला इच्छा उत्पत्ति के पहले आत्मा था तो इच्छा काल के अपेक्षा पृथ्वकाल आत्मा का नहीं हुआ पृथ्वकाल हो गया अपुथ कैसे होगा इच्छा के की अपेक्षा आत्मा पृथ्वकाल में नहीं रहते ये कैसे बनेगा इच्छा अनित्य है आत्मा नित्य है तो इच्छा उत्पत्ति के पहले आत्मा था तो इच्छा आदि अपेक्षा आत्मा का पृथ्क काल है या नहीं पुस्तक काल अपुथ कैसे बनेगा इसलिए इच्छादि अनित्य आत्मना नित्य से पूर्व सिद्ध से तो पृथ का अपृथ काल नहीं हुआ अवि नहीं हो सकता है आत्मा के साथ में यदि आत्मना सह अपृथ काल तो इच्छा देना द्वितीय विकल्प करेंगे आत्माना सह पृथ्व काल मतल। तो मतलब आत्मा के अपेक्षा अन्य काल में इच्छा आदि नहीं जब आत्मा है तब तो इच्छा आदि है तो आत्मा नित्य है आत्मा भी नित्य होना चाहिए इच्छा आदि नाम तथा आत्मनो अनादित्वाद तब तो तो, तो, क्या होगा आत्मा अनादि है अनंत है अनादि है आत्मा में जैसे महत्व नित्य है आत्मा में महत्व परिमाण है वो अनादि नित्य है मानते हैं न्याय विशेष के लोग परामहत्व गुण ठीक इसी प्रकार इच्छा आदि यदि आत्मा के पृथक काल नहीं हमेशा ही आत्मा काल में है तो अनादिकाल से रहेंगे तो इच्छा भी नित्य हो जाएंगे महत्व नित्यतम तेसा आप इच्छादी नित्य हो जाएंगे आपके <coughs> आत्मा, तो तो तो तो आत्मा में उत्पन्न होते नष्ट होते नहीं बनेगा पर महत्वपूर्ण नित्य है इस प्रकार इच्छा आदि भी नित्य हो जाएंगे टीका में प्रसंग से इष्टत्म आशंक निराशी वो कई नया एक वैशेषिक पक्ष से कोई कह दिया ठीक हो नित्य हो जाए कहते तो ऐसा नहीं कर सकते आप अपने सिद्धांतिक के अनुसार सच अनिष्ट आत्मनो अनिर्मोक्ष प्रसंग प्रसंग ऐसा नहीं कर सकते तो? इच्छा नित्य हो जाएगा <coughs> तो फिर उसका नाश कभी नहीं होगा यदि आत्मा में बुद्धि रहेगा तो फिर मोक्ष क्या होगा इच्छा बुद्धि सुख दुख राग देश काम क्रोध जो मानते सब कुछ आत्मा में रहेगा तो फिर मोक्ष क्या होगा अनित्य होने के कारण उसका नाश नहीं होगा तो अनिर्मोक्ष ये हो गया अपृथव कालत् तो चला गया न क्या पृथ्वी देशों में प्रसिद्धत्व द्वितीय भी करते अपृथ्व देशत्व पृथक देश में नहीं पृथ्वी देश में नहीं विचार करते पट जब रहेगा तंतु में रहता है किंतु तंतु का देश पट का देश एक नहीं पट अपने अवयव तंतु में रहेगा तंतु तो अपने अवय तंतु के अंश में रहेगा दोनों का पृथ्वक हो गया एक देश किस हुआ यदि तंतु और पट भिन्न भिन्न मानते तो पट अवयव और तंतु अवयव एक एक किस हुआ तो हो गया पटका का अवैव तंतु तंतु कावय तंतु नहीं तंतु अवेव अंशु तो भिन्न देश हो गया अपृथ्व देश किस तंतुपट आदिनाम पृथ्व नाम अवित सिद्ध हो प्रसंग यदि अपृथक देशत्म अवित सिद्धत्व अर्थ करेंगे तंतु का देश है अंशु तंतु अवैगा पटका आँ... देश है तंतु भिन्न भिन्न देश हुआ भिन्न देश वाला होने से उनमें अवित सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि अवित सिद्ध का अर्थ आप करते अपृथक देशत्व अभी देश नहीं होना चाहिए कि नीन का पृथक उदेश तंतुपट का पृथ्व देश होने से तंतुपट आदि नाम पृथक देश द्वितीय पक्ष चला गया न तो अपृथक स्वभाव अवत्त सिद्धौतम अपृथक स्वभाव नहीं दोनों का पृथक स्वभाव नहीं न पृथक स्वभाव एक स्वभाव है पृथक स्वभाव यदि दोनों तंतुपट में नहीं पृथक स्वभाव नहीं एक स्वभाव तो भेद ही सिद्धा नहीं हुआ हम तो ही कहते पंत से अलग पट है ही नहीं भेद कैसे सिद्ध हुआ से भिन्न पट कैसे होगा, पृथक स्वभाव नहीं पट का स्वभाव तंत्र से भिन्न ही नहीं वो तो पट को तंत्र से किसको लेकर भिन्न करना तो भेद पक्ष परीक्षा जो अवय अवय में भेद आप मानते द्रव्य से गुणों का भेद मानते हो गुणों का भेद मानते हो परीक्षा नष्ट हो गया हम वही कहते गुण आदि द्रव्य से भिन्न ही नहीं अब पृथक स्वभाव द्रव्य में गुण समवाद है उनका पृथक स्वभाव नहीं हम पहले भी कहते गुणादि का कोई अलग स्वभाव ही नहीं पृथक स्वभाव नहीं तो भेद ही नहीं सिद्ध हुआ ये भेद परीक्षा पक्ष लोग हो जाएगा नयोग विभाग अयोग्यम अवत सिद्धम चतुर्थ पक्ष है संयोग विभाग की योग्यता नहीं घटपट में तो संयोग विभाग की योग्यता है किन्तु तंतुपट में संयोग विभाग की योग्यता नहीं ये ये अवित सिद्धता तो का अर्थ करेंगे तो ईशा अर्थ करेंगे देवतत्व का हस्तादी के साथ हस्त है अवयव देवत अवयवी यह अवत्य सिद्ध होता है न्याय वैशिषिका मत के अनुसार किंतु इसमें अवित सिद्धि आपत्ति अवित सिद्ध नहीं हुआ किंतु हस्त का संयोग होता है देह के साथ हस्त का संयोगेय के साथ होना संयोग विभाग स्वयं विभाग उनसे क्या हुआ संयोग विभाग की योग्यता नहीं रहना योग्यता तो यह है योग्यता विरहत तो नहीं होने से हस्त के साथ देह का अयुत सिद्ध जो मानते हो वो सिद्ध नहीं होगा देवदत्त से हस्तादिनाश अयुक्त सिद्धि अभाव आ पाता अयुत सिद्धि का अभाव हो जाएगा क्योंकि स्वयं विभाग योग्यता वहाँ है स्वयं विभाग होता है देह के साथ हस्त का संयुक्त विभाग होता है इत्य समुदाय से द्रव्य अन्य पावन मतृत् द्रव्य समुदाय से अस्त्रित नहीं से द्रव्य रूपयी होगा तत् सम्बन्धत्व अतृत्त पहले स्ववाय सिद्ध हो तो संबंध होगा समवाय का द्रव्य के साथ अति जैसे गुण आदि अपृथक स्वभाव पृथक है ही नहीं द्रव्य भी अवय से पृथक नहीं गुण द्रव्य से पृथक नहीं कर्म सामान्य विषय स्ववाय ये पृथक है ही नहीं द्रव्य से पृथक जब सिद्ध नहीं होगा तो फिर संबंध कैसे होगा संबंध होने के लिए दोनों का भेद पहले सिद्ध होना चाहिए सावन मातृत्व तब संबंध तो व्याखाता संबंध नहीं होगा सावन मात्र में संबंध नहीं होता तब तो, तो अन्य उसे भिन्न अत्यंत भिन्न करेंगे तो आदि संबंधा आदेश यदि भिन्न कहेंगे तंत्र में पटका समवाय संबंध कहते है न्याय वैशिष्टिक मत में तंत्र में पटका समवाय संबंध है जिस प्रकार भूतल में घट है संयोग संबंध है ना जो संयोग संबंध घट भूतल का है वो संयोग संबंध का भी घट के साथ भूतल के साथ संबंध होना चाहिए जो घट भूतल और घटक को जोड़ने वाले संयोग का संबंध वह संयोग का संबंध यदि भूतल में नहीं रहे तो भूतल में घटक कैसे सिद्ध होगा भूतल में घटक का संयोग है वह संयोग का भूतल के साथ संबंध है जल के साथ नहीं भूतल में घट है घट भूतल का जो स्वयं संबंध है वो स्वयं संबंध जल में है इसलिए जल में घट नहीं होता किन्तु भूतल में संयोग का भूतले के साथ एक संबंध है घट के साथ एक संबंध है इस संबंधों को नायक लोग संबंध संयोग का भूतले के साथ क्या संबंध है समवाय संबंध जिस प्रकार संयोग के संबंध है भूतले के साथ असंबद्ध होगा तो भूतले का संबंध नहीं बनेगा भूतले के साथ संबद्ध होना चाहिए संयोग संबंध जिस प्रकार भूतल संबद्ध है ठीक इसी प्रकार तंत्र में पट है समवाय सम में पट समवाय समस्या है समवाय भी तंत्र में संबद्ध होना चाहिए तंत्र में संबद्ध नहीं होगा तो तंत्रों में पट ये कैसे सिद्ध होगा ये समवाय कहीं दूसरे स्थान में रहेगा तंत्र में नहीं रहेगा तो पट का समवाय तंतु में कैसे आएगा पट का समवाय तंत्र में मतलब समवाय का भी तंत्र के साथ कोई संबंध मान समवाय का यदि एक अन्य अलग संबंध मानेगी जो अलग संबंध है वो संबंध का भी संबंध होना चाहिए तंत्र के साथ पट का समवाय समय का संबंध तंत्र में है वो संबंध का भी संबंध तंतु के साथ होना चाहिए यदि तो, संबंध का संबंध ही संबंध कहीं अन्यतर हो गया तो पटके के का संबंध जो अन्य तरह तंतु में पटके स रहेगा पट का समुदाय समुदाय का संबंध रहेगा जल में रहेगा तो तंतु में पटके से आएगा इसलिए समुदाय का जो संबंध है वो भी रहेगा तंत्र में अन्य के संबंध से रहेगा अन्य संबंध विषय में संबंध होना चाहिए संबंध का संबंध हांतर उसका संबंध हांतर मानेंगे तो अनुवस्था है उसका संबंध उसका संबंध उसका संबंध अ कहीं संबंध नहीं माना तो फिर अन्य तरह जाएगा के साथ इसका नहीं। ये अन्य संबंध मानेगी तो अन्वस्था तत्वन तेनालीराम आदि सैदनता मे द्रव्य अन्य सती द्रव्य सम्बंधातरवाच्य द्रव्य गुण हो यदि समवाय को द्रव्य से अन्य मानते हो तो द्रव्य के साथ समय का अन्य सं, अन्य संबंध मानो जैसे द्रव्य गुणों में आप गुण गुण को द्रव्य से भिन्न मान करके दोनों का भिन्न है क्योंकि द्रव्य अलग पदार्थ स्ववाय अलग पदार्थ गुण जैसे अलग पदार्थ होने से गुणों के साथ द्रव्य का एक संबंध हो सामवाय भी द्रव्य से अन्य होने से द्रव्य और समवाय का एक संबंध मानो वो संबंध फिर मानेंगे तो उसी का भी अन्य सम्बंध उसका अन्य संबंध इस प्रकार द्रव्यादी द्रव्य सीकाच्य में नएपत्र में तो अच्छा आगे है आगे समवाय नित्य सम्बंध न वाच्य वैसे लोकते समय नित्य सम्बन्धी नित्य संबंध होने से नवाच्यम संबंधानतरम और तो नित्य संबंध है समय नित्य संबंध है तो तंतु के साथ पटे का नित्य संबंध है फिर अलग संबंध की मानना है जो अनित्य संबंध है जैसे घट्ट के साथ भूतल का संयोग हुआ उस संयोग का भी होता है कभी नहीं होता है तो संयोग का अलग संबंध माना घट का भूतल के साथ संयोग होता है तो कभी होता है कभी नहीं होता तो संयोग का संबंध अलग मानना क्योंकि जो समवाय संबंध तंत्र में पट है और नित्य संबंध नित्य है तंतु में पट समय समझ से नित्य में रहता है नित्य संबंध होने से उसका अलग संबंध मानना कोई जरूरत नहीं हमेशा संबंध होता है तंतु में पट हमेशा से रहता है और नित्य संबंध है कभी तंतु पट तो नहीं होगी नित्य संबंध है तो उसका अलग संबंध नहीं करना समवय नित्य संबंध है समवाय का लक्षण नित्य संबंध समय नित्य संबंध हो गो क्या होगा नवाच्यम नाच्यम क्या होगा जोड़ना टीका नाच्यम संबंधांतर में विशेषा समवाय तो का अन्य संबंध का आना जरूरत नहीं यदि चेत यहाँ तक शंका करने पर सिद्धांत कहेगा तथा चलती ठीक है समवाय से नित्य सम्बंध समवायवता द्रव्य गुणादीना तदवत्वाद समवाय यदि नित्य सम्बन्ध हुआ समवाय संबंध वाले द्रव्य के साथ गुण का जो संबंध हो नित्य है संबंध यदि नित्य है संबंध nah, के बिना संबंध कैसे नित्य होगा संबंध यदि नित्य है तो संबंध वाले भी नित्य होना चाहिए संबंध वाले नष्ट हो गए केवल संबंध रहेगा घट भूतल का संयोग है घट भूतल नष्ट हो गया और संयोग बच जाएगा संयोगगा तंतुपट का है समवाय तट नष्ट हो जाएगा और दोनों का समवाय कहाँ रहेगा यदि समवाय नित्य है तो समवाय संबंध के संबंधी भी दोनों नित्य होना चाहिए नित्य होने से क्या होगा समवाय बताम समवाय वाले द्रव्य गुणादि नाम अपनी तद नित्य हो जाएगा भेद से कदाचित अपने अनुपल भेद सिद्ध नहीं हुआ संबंध समवाय नित्य है पट भी नित्य है संत से पट अलग सिद्ध का भी नहीं हुआ तो एक रूप हुआ भेद कदाचित अनुकूल भाद पृथक्त तो प्रथा अनुपति भेद प्रथा समवाय को द्रव्य से अलग करना गुण से अलग करना गुण को द्रव्य से अलग करना ये भेद ज्ञान नहीं होगा क्योंकि नित्य है पट संतो पट सम्बन्ध सब नित्य हो हमेशा एक साथ रहेंगे हमेशा एक साथ रहता भेद ज्ञान कैसे होगा भेद पृथक पृथक पृथक तो प्रथा भेद ज्ञान नहीं होगी यदि दूसरे प्रथा छो संबंध सम्बन्ध नित्य संबंध प्रसंगात पृथक अनुपति तो स्ववाय संबंध वाले तंतुरपट नित्य संबंध प्रसंगात उनका भी नित्य संबंध हो गया तो पृथक प्रथा तो भेद ज्ञान नहीं होगा अभेद सिद्ध हो जाएगी तंत्रपट आदमी भेद सिद्ध नहीं हुआ एक हो गया नित्य संबंध अत्यंत नित्य होगा तो उसका नाश भी नहीं होगा जा oh. मेरा